शाम के तकरीबन चार बजे विक्रांत ने इनाम के रूप में मिले पैसों को एक्सेप्ट करने के लिए फॉर्म पर साइन किया विक्रांत को तकरीबन चार लाख रुपए इनाम के रूप में मिले थे जबकि उसने अनुमान सिर्फ दो ढाई लाख रुपए का ही लगाया था दरअसल मिस्टर आर के चोपड़ा ने अपनी इच्छा से पुलिस डिपार्टमेंट को इक्कीस लाख रूपए डोनेट कर दिए थे इसी पैसे के मिलने की वजह से विक्रांत को मिलने वाली इनाम की राशि चार लाख तक पहुँच गई थी वैसे पहले विक्रांत ने उम्मीद किया था की उस केस को सॉल्व करने में कम से कम बीस लाख रुपए मिलेंगे लेकिन फिर भी वो चार लाख के नकद इनाम से भी खुश है पुलिस का काम ही होता है क्रिमिनल को पकड़ना आम जनता की सुरक्षा करना उन्हें इसी काम के लिए सरकार तनख्वाह देती है कई मायने में तो कोई भी आदमी पुलिस को इस तरह इनाम नहीं दे सकता और पुलिस के लिए भी किसी केस को सोल्व करने के एवेज में पैसे लेना नियम और कानून के खिलाफ है लेकिन फिर भी जब कोई आदमी अपनी खुशी से इनाम देता है तो उसे मना भी नहीं किया जा सकता है ऐसा बहुत कम ही होता है जब कोई आदमी पुलिस को इनाम देता है क्योंकि ये किडनैपिंग केस बहुत बड़ा केस था और इसमें शहर के काफी पैसे वाले लोग पीड़ित थे वो उसी वजह से तो केस के हल होने पर अपनी खुशी से दान कर रहे थे इन पैसों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता और पुलिस वालों की भी ये कोशिश होती है कि इस इनाम की खबर ब्रांच के बाहर ना जाए जो भी पैसे इनाम के तौर पर मिलते हैं उसे काम के हिसाब से सभी इन्वेस्टिगेटर्स के बीच बांट दिया जाता है ये पैसे पद के हिसाब से नहीं डिवाइड होते जैसे कि किडनैपिंग केस में विक्रांत ने सबसे ज्यादा काम किया था और उसी ने रमाकांत को जेल तक भी पहुंचाया था तो इनाम के पैसों में सबसे ज्यादा हिस्सा उसी को मिला था विक्रांत के बाद नैना को सबसे ज़्यादा पैसे मिले थे उसने भी इस केस पर बहुत काम किया था सो तो उसे तकरीबन तीन लाख मिले थे इसके बाद राघव और जतिन को दो दो लाख रुपये दिए गए फिर बचे हुए सभी इन्वेस्टिगेटर्स के हिस्से में तकरीबन 50 पचास हजार आये थे पुष्कर और चेतन के हिस्से में भी 50 पचास हजार ही आए थे इस इनाम के पैसों का बंटवारा ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात ने बड़े फेयरली तरीके से किया था इससे किसी को कोई एतराज नहीं था ब्रांच के सभी इन्वेस्टिगेटर्स इस बंटवारे ऐसी संतुष्ट थे लेकिन पुष्कर और चेतन थोड़े असहमत थे पुष्कर को ज्यादा दुख इस बात का था की विक्रांत को भला उससे ज्यादा पैसे कैसे मिल गए और यह भी तकलीफ थी कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते समय नैना और विक्रांत ने उसे हमेशा अंधेरे में रखा, उसे कभी कुछ इन्फॉर्म नहीं किया जबकि वो टीम हेड था, और केस की हर प्रोग्रेस की रिपोर्ट उस तक पहुंचनी चाहिए थी यही दुख चेतन का भी था वो टीम एक फिर भी विक्रांत उसे कभी कुछ भी रिपोर्ट नहीं देता था कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसे बताना भी जरूरी नहीं समझता था तो बस टीम बी की लीडर नैना से ही बात करके काम करने लग जाता था इसी वजह से पुष्कर और चेतन को इनाम के पैसों का बंटवारा अनफेयर लग रहा था खैर अब इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था वो इतने सारे पैसे पाकर बेहद खुश था आज सुबह उसे अदृश्य शक्ति द्वारा तूफान और चंद्रमा को उड़वट दिया गया था चंद्रमा का मतलब पैसों से ही था और विक्रांत को भरपूर पैसा मिल चुका था इसलिए आज विक्रांत को पूरी उम्मीद थी कि उसका सक्सेस रेट सौ से ऊपर का रहेगा लेकिन अगले ही पल उसे दूसरे कोडवर्ड तूफान का ख्याल आया तूफान का मतलब स्टेटस से था कि आज लेकिन ऐसा नहीं हुआ और न ही ऐसी कोई अनाउंसमेंट की गयी ऐसे में तो तूफान कोडवर्ड खराब हो गया इसके मुताबिक विक्रांत को सफलता नहीं मिली थी तो अब हो सकता है की उसका सक्सेस रेट भी कम हो उस रात विक्रांत घर नहीं गया मंजू के उसे नया क्लू मिला है सो अभी भी वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता उसने अपने व्हाइट बोर्ड में नोट किए गए सभी पुराने इन्फॉर्मेशन और फोटो आदि को हटा दिया ये सभी इंफॉर्मेशन पिछले किडनैपिंग केस से रिलेटेड थे अब विक्रांत नए केस पर काम करने जा रहा था तो वो बोर्ड को खाली करके इसे नई इन्फॉर्मेशन नोट करने के लिए तैयार कर रहा था व्हाइट बोर्ड को साफ करके विक्रांत इस पर मंजू के मर्डर केस से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन और क्लू ध्यान से नोट करने लग गया लेकिन इस बोर्ड पर उसने मंजू की कोई फोटो नहीं लगाई थी मंजू के शरीर में चाकू से सत्रह बार घोपा गया था उसके चेहरे आदि पर इतने घाव थे कि वो फोटो सामने आने पर हर किसी का दिल दहल उठता यहां तक कि अगर विक्रांत मंजू की कोई दूसरी नॉर्मल फोटो भी वाइट बोर्ड पर लगाता तो भी बार बार उसे मंजू की याद आ जा रही इसीलिए उसने मंजू की फोटो की जगह पर सिर्फ उसका नाम लिख रखा था भले ही विक्रांत और मंजू की ज्यादा बनती नहीं थी और ना ही दोनों के बीच ज़्यादा बातचीत हुई थी लेकिन फिर भी ना जाने क्यों विक्रांत मंजू की रिस्पेक्ट करता था उसके काम करने का तरीका विक्रांत को बहुत पसंद था उसका डेडिकेशन और निर्भीक होकर सच के लिए खड़े होना ये सब खूबियां विक्रांत को बहुत पसंद थी आज भी विक्रांत को मंजू के शब्द साफ साफ याद है जब वो मंजू के साथ किडनेपिंग केस पर काम कर रहा था तो उसने कहा था डरोमत ये केस चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो लेकिन अगर हम दिल से काम करेंगे तो एक न एक दिन जरूर इसे सॉल्व कर लेंगे मंजू के ये शब्द याद करके विक्रांत भावुक हो उठा उसने मनी मन कहा मंजू मैडम मैंने आज आपका सपना पूरा कर दिया किडनैपिंग केस को सॉल्व कर दिया है बच्चों के कातिलों को जेल पहुंचा दिया है अब अब मैं आपके गुनागारों को भी सलाखों के पीछे पहुँचा कर रहूंगा चाहे जो हो जाए वादा करता हूँ आपसे विक्रांत जब व्हाइट बोर्ड पर इन्फॉर्मेशन नोट कर रहा था तो उसी वक्त नैना भी टीम बी के इन्वेस्टिगेटर्स के साथ मिलकर काम कर रही थी वो भी आज ओवर टाइम कर रही थी वो इस वक्त सर्विलांस कैमरों के वीडियोस को खंगाल रही थी अब तक काफी रात हो चुकी थी विक्रांत पिछले कई घंटों से लगातार केस की डिटेल पर काम कर रहा था जितनी भी बातें उसे समझ में आ रही थी सब कुछ वो अपने व्हाइट बोर्ड पर नोट करता जा रहा था चाहे कोई छोटा सा भी क्लू क्यों ना हो विक्रांत कुछ भी नहीं छोड़ रहा था केस से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात वो अपने व्हाइट बोर्ड पर नोट करता जा रहा था अब तक के मिले इंफॉर्मेशन के आधार पर विक्रांत ने अनुमान लगाया था कि के यह केस बाकी अन्य केस से बहुत अलग है उस तरह के केस पर विक्रांत ने पहले कभी काम नहीं किया था मंजू एक पुलिस ऑफिसर थी और उसे मारना इतना आसान नहीं था और सबसे बड़ी बात इतनी बड़ी पुलिस ऑफिसर को मारने के लिए हिम्मत जुटाना भी बहुत बड़ी बात थी इस चीज से विक्रांत ने अनुमान लगाया था कि जिस किसी ने भी मंजू मैडम का मर्डर किया है वो बहुत ही शातिर अपराधी है यहाँ तक कि वो रमाकांत अग्रवाल से भी सौ गुना ज्यादा चालाक है